नमस्कार सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी की एक और पुस्तिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर हाजिर हूँ मैं सुनीता किताब का नाम है धर्म का ढकोसला ये पुस्तिका राधा मोहन गोकुल जी के चार लेखों का संकलन है जो कि उस समय की अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे इसका संपादन किया है और सत्यम ने तथा इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने गोकुल जी भारतीय राष्ट्रीय जागरण के मनीषियों में गिने जाते हैं उन्होंने भारतीय चिंतन परंपरा की प्रतिगामी धारा को खारिज करते हुए प्रगतिशील धारों को अपनाया और साथ ही पश्चिमी देशों के क्रांतिकारी जनवादी वैज्ञानिक और प्रगतिशील मूल्यों को अपनाने पर बल दिया रामविलास शर्मा के शब्दों में वो प्रेमचंद और निराला की परंपरा के निर्माता उसके अभिन अंग थे तो सुनिए इस पुस्तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग की दूसरी कड़ी और इसका दूसरा अध्याय कानून और सरकार ये इस अध्याय का पहला भाग है ये लेख अर्ध साप्ताहिक प्रणवीर में जनवरी उन्नीस में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था संसार के सभी देशों में लोगों का ऐसा ख्याल है कि समस्त सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक लोगों की एकमात्र औषधि कानून है जिस तरह बच्चों को खिलौने देकर उनके माता पिता या अभिभावक बहलाया करते हैं उसी प्रकार राज्य अधिकारीगण भी जनता को उद्विग्न और उत्तेजित देख एक न एक कानून या कमीशन का खिलौना देकर उसे बहला देते है इतने में उत्तेजना समय पाकर स्वयं शांत हो जाती है दुख इस बात का होता है की सरकार जिस काम को छल से धोखा देने के लिए क्या करती है उसी काम को जनता के लोग लीडर गण शुद्ध हृदय ऐसी जनता की भलाई समझ कर सरकार ऐसी कराने का आग्रह किया करते हैं ये अपनी पटु मूर्ता ऐसी निश्चय किए बैठे है की सारी बुराइयों का इलाज कानून है जिस दोष को हम स्वतः दूर कर सकते है उसे दूर करने के लिए दूषित प्रथा को उठाने या बदलने के लिए हम सरकार एक नए कानून की मांग पेश कर देते हैं ये तमाशा हम हर रोज काउंसलों की कार्रवाई में प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये हमारी में बैठी हुई गुलामी का कुफल है कि हमसे रहा चलते किसी पुलिस के नौकर ने या किसी पब्लिक बिल्डिंग में जाते हुए उसके दरबान ने अभद्रता का व्यवहार किया तो हम कहने लगते है की इस प्रकार के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कानून होना चाहिए अगर गाँव की सड़क खराब रहती है तो कानून बनना चाहिए खेतीबाड़ी, पशुपालन व्यापार आदि में कोई अड़चन नजर आई कि नए कानून की आवश्यकता की पुकार मची जहाँ कारखाने वालों ने मजदूरों की मजदूरी घटाई या नियत से अधिक काम लेने की व्यवस्था की कि मजदूरों को कानून की जरूरत पड़ी और मजदूरों ने हड़ताल की तो धनिकों ने तुरंत उनके विरुद्ध कानून बनवाया पानी की कठिनाई फसल की खराबी मोहल्ले में कुत्तों की वृद्धि दुर्भिक्ष सभी को मानव कानून दूर कर सकता है इसलिए हम लोग बात बात पर नए कानून बनवाने के पीछे पड़े रहते हैं हमारा पिछला अनुभव बतलाता है कि कानून क्या है इससे क्या हो सकता है और इसका उपयोग कैसे होता है अमीरों की बात जाने दीजिए क्योंकि सरकार उनके ही दलभुक्त लोगों की बनी हुई होती है अमीरों को अपनी सुविधा के लिए नया कानून बनाकर या बिना कानून ही अपना अर्थ सिद्ध करना साधारण बात है पर साधारण जनता को इतना ज्ञान नहीं कि प्रत्येक कानून जो व्यवस्थापिका सभाओं के कारखाने में ढलता है चाहे किसी बहाने किसी अभिप्राय से क्यों ना तैयार किया जाए गरीबों को पीसने के लिए सरकारी नौकरों के हाथ में एक नई चक्की का काम देता है जनता को चोन करने के लिए नया स्टीम रोलर बन जाता है हर समय हर जगह हर काम के लिए हमें कानून की जरूरत नहीं होती कुत्ते बिल्ली के लिए कानून मांग सवारने के लिए कानून स्त्रियों के महीन कपड़े पहनने के लिए कानून बीड़ी सिगरेट पीने के लिए कानून सार ये है कि प्रत्येक मानवीय निर्बलता मूर्खता और कायरता के लिए कानून का मांगना बड़ी हंसी की बात है आवश्यकता है की हमें आत्मशक्ति हो और बुराइयों को दूर करने की दृढ़ इच्छा हो जिससे हमें बुराइयों के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस, तेज और उत्तेजना उत्पन्न हो। बाबा कानून का मूल अज्ञान है एक फ्रांसीसी विद्वान जो स्वयं कानून बनाने वाला और कानून को बड़े आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखने वाला था अपने एक कानूनी संग्रह में लिखता है when ignorance reigns in society and disorder in the minds of men laws are multiplied legislature is expected to do everything and each fresh law being a fresh miscalculation men are continually led to demand from it which can only proceed from themselves from their own education and their own morality अर्थात जब समाज में मूर्खता और लोगों के मनो में दुर्व्यवहार का साम्राज्य हो जाता है तब कानून दिन दूने बढ़ने लगते हैं। लोग समझते हैं कि कानून सब कुछ कर देगा परंतु हर नया कानून एक नया भ्रम या अविचार सिद्ध होता है फिर भी लोग लगातार उससे वही चीज मंगा करते हैं, जिसे वह स्वयं अपनी शिक्षा और नीतिमत्ता से कर सकते हैं लेकिन हमको बाल्यकाल ऐसी ही ऐसी शिक्षा मिलती है जिससे हम पथ हो जाते हैं जो हमें हम से विरोध और विद्रोह की शक्ति हर लेती है और जबरदस्त के अंगूठे के तले सर झुकाकर चुप रह जाने का कुभाव उत्पन्न कर देती है उसके फल से हम स्वयं खुशी खुशी कानून और सरकार का दुधारी अपने सर पर लटका लेते हैं सहसरो वर्ष से हमारे कान में लगातार यह ध्वनि होती आ रही है कि कानून की प्रतिष्ठा करो अधिकारियों की आज्ञा का पालन करो यही हमारे माता पिता गोद में हमें बतलाते हैं यही पाठशालाओं में हमारे शिक्षक सिखाते और पढ़ाते हैं गंदी अशुद्ध और चालाकी से भरी हुई बातें हमारे सिरों में राजनीति दर्शन और राजनीति विज्ञान के नाम से ठूस कर हमारे मनों को दास्ता की बेड़ी से जकड़ दिया जाता है सरकारी गुलामी की तरह धर्म की गुलामी भी कुछ बने हुए महापुरुष किसी न ना किसी नाम और रूप से हमारे गले बांध देते हैं धर्म शिक्षा हमें राजा की गुलामी करना अपना एक अंग बतलाती है उधर सरकार भी देश के प्रचलित धर्म को मानना बड़ी आवश्यक बात ठहराती है इस तरह मंग तुरा हाजी बुगोयम तुमराजी बुगो की मसल चरितार्थ होकर मनुष्यों की प्राकृतिक स्वतंत्रता का खून हुआ और रोज होता जा रहा है धर्म पुस्तकें इतिहास राजनीति विज्ञान और दर्शन सारे का सारा साहित्य इसी विश से भरा पड़ा है विशुद्ध विज्ञान से भी इन्हीं विषाक्त ग्रंथों के मुहावरे इन्हीं की परिभाषाएं हमारे मनों को कलुषित करती हैं। हमारा जीवन कानून के शिकंजे में ऐसी बुरी तरह कस दिया गया है कि हम पराये निर्दिष्ट मार्ग को छोड़कर अपने कल्याण का मार्ग सुत बना ही नहीं सकते जैसे कल से निकला हुआ पानी निर्दिष्ट नलों में निर्दिष्ट परिमाण में चलता है हम भी उसी तरह पराधीनता के हाथ में पड़े दिन काटते हैं कानून बनाने वाले बाजीगरों के हाथ में पुतले की तरह नाचते हैं हमारे जीवन की प्रत्येक घटना कानून से बंधी होती है हम दूसरों के द्वारा पशु की भांति हांके जाते हैं हमारा जन्म हमारी शिक्षा हमारी उन्नति हमारा प्रेम हमारा खान उठना बैठना सोना जागना सभी राजनियमों या धर्म की आज्ञाओं के अधीन हो रहे हैं इस दशा ने हमें से विचार शक्ति और किसी नए काम को करने की योग्यता हर लिया कुछ दिन और यही बात रही तो हमें बिल्कुल गूंगे बहरे पशु बनकर रहना होगा हमारे समाज ने मानो इस बात को मान लिया है कि हम जैसे बिना हवा और पानी जिंदा नहीं रह सकते वैसे ही बिना कानून जीना असंभव है हमें प्रतिनिधि सरकार जो थोड़े से शासकों ऐसी संचालित होती है अनिवार्य रूप से जीवन यात्रा के लिए दरकार है भाव इतना दृढ़ हो गया है कि जब किसी देश के निवासी क्रांति के बल से गुलामी की जंजीरें तोड़ते हैं तो तुरंत दूसरी सरकार बनाने के पीछे पड़ जाते हैं स्वतंत्रता का जीवन एक दिन मुश्किल से ठहरता है कानून की गुलामी हमारे लिए एक धर्म का काम बन गई है संवाद पत्र भी रात दिन गला फाड़ फाड़ कर हमें कानून की प्रतिष्ठा का ही उपदेश देते रहते हैं और साथ ही नित्य प्रति कानून की निर्बलता निसारता और दुर्व्यवहार की शिकायत भी करते जाते हैं कानून पेशा लोग वकील और बैरिस्टर जब अवसर और अधिकार पाते हैं, तो उसी कानून पुष्टि के दुष्ट सिद्धांत के समर्थन में अपनी सारी शक्ति को लगा देते हैं ये एक और जनता के पूर्ण अधिकारों की दुहाई देते है और मानते है की जनता अपने समाज के संचालन की नीति स्वयं स्थिर करने की अधिकारी है दूसरी ओर यही लोग एक व्यक्ति को अधिकार देते हैं कि वह जनता के प्रतिनिधियों के मंतव्य को जब चाहे ठुकरा दे और अपनी मनमानी बात को प्रधानता दे क्या इसे कोई बुद्धिमान पुरुष ठीक मान सकता है क्या इन दोनों में सामंजस्य है पर नहीं वर्तमान शासन पद्धति में प्रतिनिधि सत्तात्मक राज्य में भी प्रतिनिधि बनने वालों का काम स्वार्थ साधन ही होता है संसार के सभी देशों की यही गति है हमारे देश के अधिकार प्राप्त लोग भी यही चाहते हैं कि गोरी नौकरशाही के स्थान में काली नौकरशाही हो जाए तो हमारे और हमारे उत्तराधिकारियों के पौभा हूँ निर्वाचन अधिकारों में भी हम देखते हैं कि न्याय अभिमानी कानून न्याय की जड़ पर समता के सिद्धांत पर कुल्हाड़ा मारते हैं जिनके पास तीन रुपया पंद्रह रूपया मासिक भाड़ा देने को नहीं है वह न प्रतिनिधि बन सकते न चुनने में सम्मति दे सकते इसका साफ मतलब ये नहीं है कि जिनका खून चूसकर कर अधिकार सम्पन्न लोगो ने फेंक दिया है उनको समाज की अवस्था और व्यवस्था में बोलने का अधिकार नहीं हमारा विवेक कहता है कि यह न्याय नहीं है समता नहीं है नीति नहीं है स्वतंत्रता नहीं है पर कानून जरूर है हमको स्वयं आंख खोलकर कर देखना चाहिए की हम कानून और सरकार को कितने दिन तक अपनी छाती आरोप पत्थर की तरह रखा रहने देंगे